सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार सदियों व्यंग श्रृंखला खरी खरी की अगली कड़ी में आइए एक बार फिर सुनते हैं पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन व्यंग लेख आहत होने की लत ये न हंसने देते हैं न रोने देते हैं इनकी एक बात पर हंसो तो दूसरी पर रोना आता है ये मूर्ख भी हैं और शैतान भी वैसे शैतान भी अंततः मूर्ख होता है कौवे के बारे में ये माना जाता है कि वो बहुत चतुर होता है मगर वो वहीं बैठता है जानते हैं ना आप लोग बैठता वो? खैर कौवे की तो मजबूरी है उसकी एक पक्षी की जीवनचर्या का क्या मजाक उड़ाना मगर इनकी तो पसंद यही है चॉइस यही है इन्हें सुगंध में दुर्गंध और दुर्गंध में सुगंध आती है पिछले आठ साल से इनका इतिहास दुर्गंध फैलाने का है दो साल का बच्चा भी हुआ दे तो तो बांध देते हैं और कहते हैं की उल्लू के पट्टे अब तू हंस कर दिखा और हंसेगा हम पर उसे दो झापड़ भी रसीद कर देते हैं इसकी शिकायत कर दे आप थाने गए तो पक्का है आप धड़ लिए जाओगे राम राज्य है ना ये किसी अजीब प्रजाति के किसी अनजान ग्रह से टपके हुए लोग हैं तभी इनकी बुद्धि इतनी अधिक विकसित है, इन्हें हर उस शहर, कस्बे, सड़क के नाम से बदबू आती है जिसके साथ सराबी, इस्लामी नाम जुड़ा हो अब जैसे मेरे आपके लिए मुगल सराय एक रेलवे स्टेशन का नाम था इलाहाबाद एक शहर का नाम था जहन में आता नहीं था कि इसका हिंदू मुसलमान होने से कोई संबंध है और अगर है भी तो इसे बदलना जरूरी है मगर इनके दिमाग में तो यही कचरा घुसा हुआ है ये तो अकबर इलाहाबादी को भी अकबर प्रयागराजी बनाने पर तुले थे मगर किसी तरह बेचारे बच गए आज वो अगर प्रयागराजी बन जाते तो कल उनका अशोक या अमित हो जाना भी तय था उनकी शायरी की मौत थी इन्हें इरफान पठान में भारत का एक नामी क्रिकेटर नहीं दिखता शाहरुख खान और आमिर खान में एक्टर नहीं नजर आता मुसलमान नजर आता है और मुसलमान भी इसलिए कि उससे नफरत की जाए इन्हें शाहरुख खान लता मंगेशकर के लिए खुदा से दुआ मांगता नजर नहीं आता थूकता हुआ नजर आता है इरफान पठान उदयपुर के कन्हैया की दो आतंकवादियों द्वारा हत्या का विरोध करे तो ये भी उन्हें सुहाता नहीं नफरत भले नूपुर शर्मा फैलाए मगर गिरफ्तार मोहम्मद जुबैर हो जुबैर होगा। इनके लिए झूठ का पर्दाफाश करने वाला पत्रकार नहीं मुसलमान है नूपुर शर्मा के खिलाफ नौ एफआईआर होगी मगर पूरी दुनिया में भारत की बदनामी करने वाली ये वीरांगना गिरफ्तार नहीं होगी क्योंकि कानून में शायद इन्होंने कहीं लिख रखा होगा कि इनके फ्रिंज एलिमेंट को गिरफ्तार करना नियम विरुद्ध होगा गिरफ्तार होंगे इनकी हकीकत को सामने करने वाले जुबैर बहाना कोई भी हो सकता है बहाने का क्या है ताकतवर के पास हजार कारण हजार बहाने होते हैं ये भी कि ये आदमी रोज एक बजे खाना खाता है आज इसने दो बजे क्यों खाया जरूर कोई षडयंत्र है इसलिए जिस चार साल पुराने ट्वीट से एक मक्खी तक की तबीयत नहीं बिगड़ी और ये भी आहत नहीं हुए थे अब अचानक आहत होकर मर गए मर गए कर रहे हैं इन्हें बात बे पर आहत होने की लत पड़ चुकी है बिना आहत हुए इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और इन्हें आहत करने के लिए पूरी एक कौम जो है इन्हें उससे किसी भी कीमत पर नफरत करना है इसलिए जवाहरलाल नेहरू भी मुसलमान हो जाते हैं और गांधी जी मुस्लिम परस्त इसलिए इनकी हत्या नहीं वध वध होता है ही कहते हो ना? आज तक आप लोग हत्या कहना तो शुरू नहीं किया ना मेरी हिंदी कमजोर हो सकती है मगर वध तो शायद दुष्टों का किया जाता है है ना खैर जब गांधी नेहरू मुसलमान होने से नहीं बच पाए तो तीसता सीतलवार की क्या हस्ती वे कैसे बच सकती थी और हम आप जो इनके साथ नहीं है सब के सब इनके लेखे मुसलमान है मुझमे बस इतनी कमी है कि अभी ट्विटर पर नहीं हूं किसी दिन ईश्वर ने चाहा तो वहां भी पाया जाऊंगा सुश्रदाओं तो व्यंग्य श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में अभी आपने सुना पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताजा तरीन लेख आहत होने की लत अगर आप सहकार रेडियो का यह कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए नाइन सिक्स वन पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख भेजें अगर आप हमसे YouTube पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे यानी पवन को नमस्कार